जिस तरह सामान्य अवस्था में शरीर आपका कई बार शिथिल पड़ा रहता है कई बार शरीर में आपके आ जाती है, तो आपको एहसास नहीं कि शरीर की आंतरिक चैतनता आपकी क्या है कि जब आप कई बार निरस हो जाते हैं व्यथित होते हैं, अपनी समस्याओं से ग्रसित होते हैं तो यदि आपकी प्राणवायु चेतन हो तो वो निरसता अपने आप दूर हो जाए और उसमें यदि आप क्रम से बैठ करके कभी भी शांत कांत स्थान में जाए घर में बैठे किसी स्थान में केवल पांच मिनट वृत्ति करें आपके शरीर की कार्यक्षमता बढ़ेगी आप जिस क्षेत्र में बढ़ रहे होंगे बिजनेस व्यवसाय जिस चूं ज्ञान पक्ष की जहां बात कर क्योंकि ज्ञान हमारा जागृत कहां होगा क्योंकि जिस तरह एक अनपढ़ व्यक्ति होता है उससे पढ़ा लिखा ज्यादा ज्ञानवान समाज जानता है देख सकता है दोनों में तुलना कर सकता है कि एक जो बेचारा बिल्कुल काका भी न जानता हो एक दिन भी विद्यालय न एक व्यक्ति वो खड़ा हो अ एक जो ग्रेजुएशन किए हुए हो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो समाजिक कुछ अनुभव रखता हो वह उसके बीच आ जाए तो दोनों में तुलना फर्क अपने आप नजर आ जाए वो ज्यादा चीजों का सामाजिक बारे में ज्यादा जानकारी दे सकता ज्यादा बता सकता है अपने विचारों को उपयोग कर सकता कब कहा निर्णय लेना हो ज्यादा निर्णय ले सकता है एक अनपढ़ बेचार उतना निर्णय नहीं ले सकता उसी तरह जब चेतना तरंगों को हासिल करने लग जाते हैं तो हमारे उस पढ़ाई से कई गुना ज्यादा कई हजार गुना ज्यादा हमारी ज्ञान शक्ति जागृत हो जाती ज्ञान अर्जन का मार्ग कहां ज्ञान अर्जन आर्जन आर्जन का मार्ग, मार्ग केवल पुस्तकों में नहीं है यह गुरु मार्ग केवल इसलिए बताया गया है कि हम पुस्तकों से अगर सब कुछ हासिल कर सकते तो हमको गुरुओं की शरण में जाने की आवश्यकता क्या है गुरुओं की शरण में जाने की केवल इसलिए कि जो चेतनावान गुरु हो वो उन रहस्यों से आपको अवगत करा सकते हैं कि किन रहस्यों पर चलकर किन मार्गो में चलकर उन्होंने अपनी चेतना को प्राप्त किया है और उन्ही मार्गो में चल करके आप भी उस चेतना को प्राप्त कर सकते हैं जिस तरह तीनों में कि एक व्यक्ति कुएं में कहीं गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ हो तो ज्यादा ज्यादा गड्ढे के आसपास की दीवारों को उतना तो देख सकता है एक व्यक्ति बाहर समतल जगह में खड़ा होगा तो काफी दूर देख सकता है आंखें उसके पास भी हैं। आंखें जो बाहर खड़ा है उसके पास भी है दीवालों के बीच घिरा हुआ है उससे ज्यादा वो नहीं देख सकता है और जो बाहर खड़ा हुआ है ज्यादा देख सकता है और जो किसी हिमालय या किसी पर्वत की ऊपर ऊंची ऊंचाई में खड़ा हुआ हो किसी वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ हो तो वह उससे भी ज्यादा दूर दूर तक देख लेता आंखें वही हमारी हम, हम किस वातावरण को ग्रहण कर पाते हैं हमारी अवस्था किस बिंदु तक पहुंच चुकी, आरे चुकी। आरे की की आ, है हमारे शरीर की कार्य क्षमताएं सामान्य नहीं है हम उनका उपयोग किस प्रकार से करते, करते हैं क्योंकि आप लोग जीवन को जीवन बहुत एक सामान्य रूप से उपयोग कर जिस तरह मैंने कहा कि पूजा पाठ में आप कामनाएं करते हैं उसी तरह आपका जीवन जो ढल गया है आप जिस तरह माता पिता है जिस तरह वे अपना जीवन जीते उस तरह आपको जो आप युवा अवस्था में हुए तत्काल कहते बेटा शादी कर लो चुके कहे कि मैंने दो बच्चे पैदा किया बेटा तुम भी शादी कर लो तुम भी दो बच्चे पैदा कर मैं जिस तरह जंजालों में उलझा हुआ तुम भी उस तरह उलझ जाए अब बस पढ़ाई, पढ़ाई कर, कर दिन रात प्रेरित करते कर रहते क्योंकि ज्ञान से समाज को दूर, दूर चला गया है नहीं हमें की जरूरत है आज जिस जो उम्र को आप ग्रहण किए बैठे आपके अंदर एक अलौकिक चैतन्य होती मिल रही होती चूंकि एक दिशा केवल स्थूल शरीर की तरफ के लिए रोटी कपड़े और मकान के लिए पूरी क्षमता को झोंक दिया जाता है छोटे छोटे बच्चों में इतना बहुत बस पढ़ाई ही जीवन का सार है कई बच्चे जब सफल नहीं हो पाते तो कई तो तो तो तो बार मानसिक असंतुलन के शिकार हो जाते हैं माता पिता उनके ऊपर बस बेटा पढ़ना है आठ घंटे मेहनत करना है दस घंटे मेहनत करना है पच्चीस घंटे बस दिन भर तुमको पढ़ाई करते रहना है कि नौकरी मिल जाएगी और नौकरी आज कितने लोगों को मिलती है आप लोगों को अवगत है चूंकि जो समाज की व्यवस्था है आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं मगर इनमें हम किस सार की ओर बढ़े कि इन विषम परिस्थितियों में भी हम शांति चैतन्यता प्राप्त कर सके और ज्ञान अगर किसी के पास भी है तो वह तो ज्ञान से कम से कम इतना कोई भी व्यक्ति अगर आंशिक मैंने बार के और चेतना तत्व तो को प्राप्त किए हुए बैठा हुआ व्यक्ति है तो कभी भूखों नहीं भाए मर सकता वह असमर्थता का जीवन नहीं, नहीं जी वाए वाए सकता मेरे द्वारा जो कहा जाता है कि अगर मैं मुझे राजस्थान के रेगिस्तानों में बैठा दिया जाए कहीं भी बैठा दिया जाए तो मैं जिस तरह का चाहू उस तरह जीवन जी सकता चैतन व्यवस्था के कल एक चिंतन दे रहा था कि बीमारी को किस तरह शरीर में लिया जा सकता है, किस तरह शरीर में लेकर एक घंटे पहले शरीर की स्थिति क्या थी और एक घंटे में क्या हो सकता है क्योंकि चमत्कार की बात है स्वाभाविक गुण है स्वाभाविक चैतन्यता तो है चूंकि चेतना पे सब कुछ जिस तरह सूर्य अगर सूर्य के प्रकाश के किरणों का एक स्वाभाविक गुण होता है कि अगर लगातार सूर्य के प्रकाश की किरण पानी पर भी पड़ती जाए जहां पानी भरा भी हो तो पानी सोचता चला जाता है आपके शरीर में ठंड लगी हो आप धूप में बैठ जाए तो सूर्य के प्रकाश की किरणों केवल सामने आपको जाना है सूर्य के प्रकाश की के किरणें आपके ठंड को बरबस खींच लेंगी। यह स्वाभाविक जो गुण होता है स्वाभाविक गुण, गुण इस शरीर के अंदर है कि सुषुम्ना नारी आपकी जितनी चेतन होगी आपको उतनी आरोग्यता की प्राप्त होगी आप उतना ज्ञान आपके अंदर जागृत होता चला जाएगा इसलिए अनेको ऋषि मुनि को आपने देखा होगा उनके अंदर वो सामर्थ्य जो अच्छे अच्छे इंजीनियर डॉक्टर वैज्ञानिकों पास जो ज्ञान नहीं रहता था ज्ञान उनके पास रहता था आज जितने अनुभव परमाणु में सब कुछ बनाया जाता है उससे ज्यादा हमारे ऋषि मुनि वो सब ज्ञान था उन्होंने किस विद्यालय में ज्ञान अर्जित किया था बाणों के, के भी भी बड़े बड़े के बाणों के मंत्र के माध्यम से बोलते जितने बड़े बड़े-बड़े आज भी नहीं होते उसे विस्फोट थे शब्दों के आशीर्वाद में वो क्षमताएं थी वो क्षमताएं सब आप लोगों के अंदर हैं, मगर वो तभी हुई पड़ी है उनको केवल आप लोग उजागर नहीं कर पा रहे ऋषि मुनि ने हमारे केवल उसको उजागर किया था तो उसको जाना था समझा था तो जो, जो मूल तत्व बैठा हुआ है जब तक आप उस पथ की ओर चलेंगे नहीं आपकी विचारधारा नहीं चलेगी तो आप चाहे जितना देवी, देवी की मूर्तियां रखते रहे, रहे जयकारे लगाते रहे चाहे जितना जो एक विचार निश्चित है आनंद के सभी सभी मार्गों को जो मैंने बार बार कहा कि सभी मार्गों का अपना चलना चाहिए योग मार्ग को भी अपना चलना चाहिए भक्त मार्ग को भी अपना चाहिए ज्ञान मार्ग को भी अपना मगर सभी को समेटने के बाद जो हमारा मूल सार जिस हमारा जिस तरह मेरे कहा प्रकट सत्ता केवल एक अनेक नहीं हो हम सभी देवी देवताओं का आदर मान सम्मान करें उनसे भी आशीर्वाद की कामना रखे मगर हमारी इष्ट माता आज जगदम्बा भक्ति होनी चाहिए हमें जो कुछ अंतिम लक्ष्य जहाँ पे जो कुछ प्राप्त करने की आधी कामना होना होना चाहिए संबंध जो जोड़ने जो जो जो की कामना होना चाहिए प्रकट सत्ता से कामना होना चाहिए उसी तरह हमें नाना प्रकार के लाभ किसी क्षेत्र से प्राप्त हो सकते हैं मगर हमारा असली सुख जो असली आनंद है वो हमारे अपने अंदर छिपा बैठा हुआ है वह अपने अंदर वह अमृत कुंड बैठा हुआ है कि जिस अमृत कुंड से हमारी सुसुमना नाड़ी का प्रवाह जागृत हो गया तो अमृत कुंड हमारी कोशिकाओं में अपने आप फैलता, फैलता चला जाता, जाता है और हमको तृप्ति देगा, देगा उसके बाद हमारे आसपास के वातावरण में तृप्ति देता चला जाता है जिस तरह एक कोई भी गुलाब का फूल सुगंध खिल जाए पूरी तरह से खिल चुका हो तो वह अपने आप उसकी सुगंध चाड़कर फैलने लगते प्रकार का स्वाभाविक गुण है हर चीजों का स्वाभाविक गुण है दुर्गंध रूपी कोई फूल खिलेगा तो दुर्गंध फैलाना शुरू कर देगा सुगंधित कोई फूल खिलेगा सुगंध फैलाना शुरू कर देगा मिट्टी में जो अपना गुण होगा वह फैलाना अपने आप में शुरू कर देगा अब वही मानव में आप देखिए तो चिंतन देता है विचार देता है एक आपराधिक पर्वत का गुंडे पर्वत का व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र चला जाएगा तो चारों तरफ आसान भय ऐसा वातावरण बनाता हुआ चला जाता है वो बगल में जाते हुए व्यक्ति को भी ठोकर मारता हुआ निकलेगा जगह भी होगी तो वहां पर नहीं चलेगा अकड़ करके चलेगा ते स्वाभाविक गुण आपके अंदर जब स्वाभाविक स्थायित्व को प्राप्त करें क्योंकि आप भक्त जी से कहते थे मैंने कल चिंतन दिया था वो भक्ति नहीं है भक्त वह अटूट होने चाहिए जिस दिन आप यह संकल्प ले ले कि जीवन के अंतिम सांस तक भक्त में कोई विकल्प नहीं आएगा मेरे समर्पण में कोई कमी नहीं आएगी मेरा सरोस छिन जाए मेरे परिजन मेरे सामने नष्ट हो जाए उनके साथ दुर्घटना हो जाए अपाहिज हो जाए कुछ भी हो जाए, जाए तो मगर मां की आराधना में कोई फर्क नहीं आया जो आप लोग क्रम छोड़ देते हैं नवरात्रि में कोई खत्म हो जाए तो नवरात्रि आप मनाना बंद कर देते हैं गुरुवार के दिन कोई खत्म हो जाए तो गुरुवार का व्रत माना करना अरे ये तो सौभाग्य की बात होती है कि गुरुवार के दिन कोई व्यक्ति खत्म होता है तो उसको वही योग मिल गए मेरे पिताजी गुरुवार को शरीर का त्याग किए तो मैं क्या गुरुवार को मानना बंद कर दू आप लोग वही न्यूनता कर जाते हैं जहां पर आपको न्यूनतम छोटी छोटी बातें जब तक आप सीखेंगे नहीं जब तक आपके अंदर संतुलन नहीं आएगा कि कभी भी अगर शुभ मुहूर्तों में आपके साथ कोई घटना घटित हो जाए तो उसे अपना सौभाग्य माने मृत्यु हो जाए तो निश्चित रूप से मृत्यु तो हमारी होनी थी मगर अगर शुभ मुहूर्त में हुई है तो हमारा परिजन सौभाग्यशाली रहा ऐसे शुभ मुहूर्तों को उसने प्राप्त किया है तो हम उन शुभ मुहूर्तों को और पकड़ चले और दुर्घटना में यदि आप बच गए तो निश्चित माने की शुभ मुहूर्त आपके कहीं ना कहीं सहायक हुए बड़ी घटनाएं सामान्य बन करके निकल जाएंगी। आप उस तथ्य को आप समझ नहीं पाते प्रकट सत्ता से रिश्ते को क्यों लाभ कामनाओं से क्यों जोड़ करके आप भटक जाते हैं उन सार को समझ नहीं पाते प्रकट सत्ता ने कितना अलौकिक क्षमता कि कि हमारे अंदर भर रखी है और हमें वह गुरुओं के माध्यम से ज्ञान करा रखा है कि हम किस तरह का मार्ग अपना किस तरह से आचार विचार व्यवहारों में अपने परिवर्तन करें क्योंकि तब तक आप व्यवहारिकता में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो व्यवहार एक पक्ष है क्योंकि हमको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उससे हम अपने उस जीवन में परिवर्तन लाएं। और यदि परिवर्तन न ला पा रहे हो जिस तरह आप कहते हैं कि हम जब ध्यान में बैठते हैं मन हमारा संतुलित होता है तो स्वाभाविक आपके अंदर जो भरा हुआ है स्वाभाविक गुण आएगा उसके लिए जो एक रास्ता मेरे द्वारा बताया जा रहा है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है पांच मिनट बैठना शुरू करें एक बार ओम का एक बार, बार माँ का उच्चारण करें जब, जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपके अंदर एक क्यों भाव हो कि ओम के माध्यम से हम बाहर के जो चेना तरंगे हमारी फैली हुई बाहर जो हमारा मनमस्तुख फैला हुआ है उसे हम शांत कर दो अपनी माँ के पास अपनी चेतना तो जिसके बल पर हम जीवन जी रहे जिसके बल पर हम बोल रहे हैं जिसके बल पर हम सांस ले रहे हैं जिसके बल पर हम भौतिक जगत का जो भी सुख उपभोग कर रहे हैं हम, हम जिसके बल पर करें हम उससे दूर हैं, उसके नजदीक जाने की उसकी और कृपा प्राप्त करने के लिए उसमें समा जाने का भाव आपके अंदर एक वो भाव ले ले कि जिस तरह एक छोटा बच्चा बोध सिर्फ एक साल का बच्चा छह महीने का साथ माँ की गोदी को दौड़ता है माँ की गोदी में पा जाने से सब कुछ तृप्ति प्राप्त कर लेता है केवल आंशिक भाव अपने अंदर ले ले माँ ओम, ओम के उच्चारण करने मात्र से मा हम नीचे अंदर गहराई अपने चेतना तत्व जो हमारे अंदर आत्म तत्व बैठा हुआ है प्रगत सत्ता का जो अंश बैठा हुआ है हम प्रगत से एकाकार कर सकते मगर प्रकृति ने हमारा अंश हमारे बहुत नजदीक दे रखा है उस नजदीक जाकर के उसके नजदीक बैठने का हमारे अपनी चेतना तरंगों को लेकर के उसके पास जाने का प्रयास करें और जब, जब माँ का तो उच्चारण करें तो माँ के माध्यम से जो चेतना तत्व पर हम अंदर गए और चेतना तत्व जो चेतना तरंग हमको माँ से ही सब कुछ चाहिए हमारे आत्म तत्व से हमको सब कुछ चाहिए वह आत्म तत्व की बहुत बड़ी विराटता है इस चीज का एहसास करने से आत्म तत्व प्रगत सत्ता का अंश है आत्मा परम के समान बनने की स्थिति होती है कि परम के, के, के, के समान ने सबको दे रखा तो, तो उससे हम जितना ओर कर सके मां शब्द के उच्चारण के माध्यम जिस तरह मां से कुछ प्राप्त करने की ललक है जब मां को आवाज देते हैं हमको किस चीज का डर एक छोटा बच्चा जिस तरह होता तो माँ शब्द का उच्चार करते मां की ओर दौड़ता है माँ से कुछ प्राप्त करने की ललक होती वह भाव हो जब माँ का उच्चारण करें तो आप भाव लेने की माँ के माध्यम से चेतना तरंगो को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित करे और चेतना तिरंगे हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं क्योंकि जब तक आपके अंदर भाव पक्ष नहीं आएगा जिस तरह के भाव बनाएंगे वो भाव नहीं बनाएंगे तब तो भी लाभ मिलेगा मगर लाभ केवल मिलेगा उतना लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा जिस तरह आप काम क्रोध में देखते हैं काम की भावना आपके अंदर जागृत होती है तो काम भावना चेतना शरीर में उस तरह के भाव पैदा हो जाते हैं क्रोध की भावना जागृत होती है तो क्रोध भय पैदा हो क्योंकि भाव पक्ष हम जोड़ लेते हैं क्योंकि मैंने कहा भाव में भाव हो भावुकता आपके अंदर ना हो आपके अंदर भावुकता बहुत ज्यादा हो जाती है भाव पक्ष भाव में जीवन संतुलित होता है असंतुलन की स्थिति नहीं होती कई बार ऐसे नहीं होने की आपने लगे थोड़ी चेतनता की में कई बार हिसाब होने लगती कई बार मन एकाग्र होने लगे कई बार आपका शरीर जो आपका सामान्य अवस्था में लगता है कि मेरा शरीर कितना वजन है क्या स्थिति आपका शरीर फूल सा कोमल बन जाएगा एकदम सूक्ष्म हो जाता है जिससे में आपका एकाग्र हो जाएगा आप शरीर के दर्द का भान आपको भूल जाएगा तो आप ऐसा असंतुलित किसके आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया कई बार अभुआ लगते लोग मैंने बार-बार कहा कभी भी चेतना कोई भी देवी देवता कभी भी किसी के शरीर में आकर अभुआते नहीं तो परिचित को आपको ज्ञान रखना चाहिए आप नाना जगह कोई देवी के नाम पे दुर्गा हूँ कोई कह रहा मैं कोई हूं कोई नगर और आदमी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं एक वह अपराध करा दूसरा अपराध ये आप करें कि एक अपराधी के सामने आप हाथ जोड़ करके माँ के नाम पर आप भक्ति कर रहे हैं चूंकि कभी भी कोई देवी देवता किसी के स्तर पर स्वार होकर अभुआते नहीं परिचित हो यह सत्य आप सदैव स्वीकार करें क्योंकि जब कभी सत्य कभी उस मार्ग में बढ़ सके क्योंकि जो जो, जो चेतना तरंगे, अगर की तरंगे हमारे शरीर के से आती। है। और जब हमारे पागलपन कहेगा कई बार व्यक्ति की अपनी चेतना ही असंतुलित कर देती है पागलपन का स्वीकार हो सकता है कुछ भी बच सकता है कि मैं देवी हूं देवता हूं किसी रूप में मगर कभी भी देवी देवता किसी के शरीर में स्वार नहीं होते देवी देवता तो उस चेतना तरंगों को चेतन बनाते हैं प्रभावित बनाते तो कोई ऐसा कह रहा है तो या तो यह भूत प्रेत से किस चीज़ से चीज़ प्रभावित होगा या पागल होगा कल दो चीजें माना करें कभी देवी के, के नाम के से हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं बल्कि जो देवी नाम से कहता है उसको घसीट के तमाचा मार दिया करें आपका कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि लोग देवी देवताओं का अपमान करते है जगह जगह अभवाना जगह जगह उस तरह भेफ बना लेना बस जय माता की वो रुमालों पर बांध लेंगे अपने आप रंग को रंग लेंगे सभी जगह डेरे चौकियां लग जाती है मैं माँ हूँ मैं माँ हूँ ये स्थिति हो जाएगी उस तरह आशीर्वाद देने लगेंगे ये भटकाव होता है और आप भी के सामने हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं आपके अंदर प्रकटता नहीं दे रखा आप सोते देखे जब उनक्रमण बढ़े तो आपको खुद एहसास होगा की इससे संतुलन आता है कि असंतुलन आता है यह वह अलौकिक नशा है जो अलौकिक नशा आपके अंदर चेतन था आप नशे की बात कह चुकी है अनेकों ऋषियों ने जो कहा है कि ये नशा जो हमारे शरीर में छाता उस नशे को यदि हम प्राप्त कर ले तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो उस नशे और नशा आपके मन मस्तिष्क को बेकार कर देगा आपके शरीर की कार्यक्षमता को नष्ट कर देगा और जब नशा उतरेगा तो आपके शरीर में आकलन होगी दर्द होगी शरीर में और बेदना होगी आपको कष्ट देगा अशांति होगी असंतुलन पैदा होगा और ये, ये नशा आपको यदि थोड़ी सी नशा की पर चेतना तरंगें आपको पर चेतन, चेतन हो जाएंगे जागृत हो जाएगी आपके फ्रेम में हल्का से भी सब कुछ हो सकता है पूरा तो प्राप्त करना अलग बात मगर आप वही है कि ये तो तत्काल पानी पीने के लिए कुएं के पास जाओगे तो पानी किस तरह से खींचना इसका ज्ञान नहीं अर्जित करोगे की किस तरह पानी खींचना किस तरह हमको जितनी प्यास लगी उतने पानी पे बस तो कुछ में छलांग लगाने का प्रयास करोगे आई या तो फिर सब कुछ एक मिनट के अंदर हमको हासिल हो जाए वही भाव आपके अंदर हो एक क्रमिक क्रम सीखो तुम जहां पे खड़े हो वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ने का क्रम सीखो उसी से तुम्हारे अंदर एक संतुलन आएगा कि वह जब चेतना तरंगें तुम्हारे शरीर में जागरक होंगी तो स्वाभाविक इस नफ़े में ही फर्ग है कि यह नशा अगर एक पल का तुम प्राप्त कर लोगे तो, तो हो सकता है आठ दस घंटे तुम्हें तनाव से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी आपके शरीर की अनेकों प्रकार की बीमारियों को दूर कर सकता है एक नशा आपके अंदर सौर हो जाए अनुभूति होगी आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी आपको सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी विषय विकारों से आप दूर हो उसमें तो विषय विकारों को बढ़ते हैं नशा करके अपराध करते चले जाते हैं इनमें आप अपराधों से बरबस बच जाएंगे आपको, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं हम किस तरह हमारे अवगुण दूर हो गए केवल अवगुण दूर होने किस मार्ग में खड़े होना है जिस तरह मैंने कहा कि ठंड लग रही धूप में खड़े जाओ धूप आपकी ठंड दूर हो जाएगी आग के सामने चले जाओ तो आप लोग आग आपकी ठंड दूर हो जाएगी मगर आग में एकदम से उंगली डालने लगो तो जलोगे इसलिए व्रत उपवास संतुलित का उपास रहो माँ की आराधना करो तो भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करो इस भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति में सब कुछ समाज अरे हमको माँ की भक्ति मिल गई माँ का ज्ञान मिल गया हमारे अंदर आत्मशक्ति आ गई तो इसके बल पर तो हम सब कुछ कर सकते हैं और हमें चाहिए क्या अरे माँ की गोदी मिल जाए मां की हमें भक्ति मिल जाए मां की हमें कृपा मिल जाए तो माँ के ऊपर हमको सब कुछ छोड़ देना चाहिए माँ हमारे लिए जो उचित होगा माँ वो निश्चित रूप से करेंगे हमको बहुत कुछ अपनी कामनाओं को बार बार माँ के छोड़ में रखने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है केवल तीन शब्दों तो हमने त्रिभुवन का हम सब सुख प्राप्त कर लेते हैं आपके गुरु ने माँ की आराधना और भक्ति प्राप्त की है यहाँ के क्रम बताए जाते हैं दुर्गा चालीसा पाठ का आपका सहिष्ठता का ज्ञान दिया गया है चेतना मंत्र को आपको दिया गया है त्रिशक्ति महामंत्र को आप लोगों को दिया गया है वह मार्ग बताए जाते हैं आरतियों के क्रम किस तरह आप लोगों को करने हैं इस बाकी इनके बारे में कल विजयदशमी पर ऊपर मेरे द्वारा अन्य और विस्तार से जानकारी दी जाएगी मैं जो ओम और माँ की का आप उसको नियमित तो अपने जीवन में ढालने का प्रयास करूँ क्योंकि आप एक कान से सुन लो दूसरे कान से निकाल लोगे तो लाभ नहीं मिलेगा बड़ी बड़ी भागवत की कथाएं सुन लो उसको आपको तो लाभ नहीं मिलेगा मैं तो कह रहा हूँ कि भागवत की कथाओं को विराम दे देना चाहिए चूंकि इन कथाओं से समाज को लाभ नहीं मिल रहा परंपराएं भटक रही किसी कथावाचक को कथावाचक को सुनकर दे लोग रास रंग की बातों में ज्यादा बातें करेंगे कभी कृष्ण का चिंतन दे ले किस तरह का चिंतन दे दे कभी के थोड़ी देर भगवत भा, कथा भगवान की कथा क्या है भगवान का ईश्वर चिंतन किस है भगवान की कृपा किस तरह से प्राप्त करना है इसके बारे में बहुत कम जानकारी दी जाएगी कभी कोई कथानक लेकर बैठ जाए कभी कोई कथानक नग ले हुए कभी राधा के समान अपने ऊपर खुद चुनरी डाल लेंगे नाचने लगे कभी लोगों को कहेंगे राधा का सामान बनकर नाचो और उसे एक परंपरा भरकती चली जा रही है कहानियों सुनते हैं साधक जो हम कलिकाल में इस भयावह वातावरण से चैतन पार पाने के लिए हमें साधक तैयार करने की जरूरत है कि लोगों के अंदर वो साधनात्मक क्रियाएं हों लोग हर घर में अपने घर में पूजा पाठ करें आराधना करें मंत्रों का उनको ज्ञान दें किस तरह से ध्यान में बैठना है किस तरह से मंत्र जाप करना है किन क्रियाओं को करना है किन क्रियाओं को नहीं करना है किस समय हमको किस तरह के विचार अपनाना चाहिए किस तरह के विचार नहीं अपनाना चाहिए उनका ज्ञान समाज को हो सकता है रास रंग की चीजों की हमको तृप्त नहीं मिलेगी माता के नाम पर कहीं डांडिया का क्रम हो रहा है कहीं किसी चीज का क्रम हो रहा है एक भाव पक्ष एक बार अगर बदल गया तो बदलता चला जाता है की की हमको हमको किस किस प्रकार प्रकार मिलना है भक्ति से करना मार्ग बताया है कि अपने आप आपको अबोध मानो उस, उस, उस प्रकार विराट सत्ता जो अनंत लोगों की जननी है जिसे देवाधिदेव भी जिसके सामने नतमस्तक होते हैं रोते हैं गिड़गिड़ाते हैं उनकी एक रजकड़ प्राप्त करने के लिए एक झलक प्राप्त के लिए उसकी और हमारे बीच की जो दूरी है उसको हमको धीरे धीरे तय करना पड़ेगा